परित्याग मोक्ष है यह महर्षियों का मंतव्य है संग त्याग से जन्म जाता है, अतः आप पदार्थों का संसर्ग छोड़ दीजिए और जीवन मुक्त छे राम जी बोले हे महामुनि संग किसे कहते हैं बश जी ने कहा भद्र इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति तथा अप्राप्ति होने पर हर्ष और विषाद रूप विकार उत्पन्न करने वाली मलिन जो यह राग आदि है वही संघ है ऐसा मुनि कहते हैं स्वरूप वाले को जन्म न देने वाली हर्ष एवं विषाद दोनों से निर्मुक्त शुद्ध वासना होती है रामभद्र उस शुद्ध वासना का दूसरा नाम असंग है नहीं? उस शुद्ध वासना का दूसरा नाम असंग है उस वासना से जो कुछ किया जाता है वो देख लो संग अर्थात संसार की वस्तु व्यक्ति आएंगे जाएंगे मिलेंगे बिछड़ेंगे ऐसे ही शरीर में कई नए कण आएंगे कई पुराने जाएंगे और अंत में शरीर छोड़ जाएगा तो उससे अपनी आसक्ति करके संग मानने की गलती निकाल दे ये शरीर मैं हूं और ये वस्तु मेरी है ऐसा हर जन्म में बोलते बोलते मर गए न शरीर अपने साथ चला न वस्तु में साथ चली और बचपन भी साथ में नहीं आया तो इस प्रकार संग की ममता त्यागने से संग त्याग हो गया ममता तो हो ही जाती है तो सर से ममता हटेगी तो फिर कहीं तो ममता रखेंगे तो ममता कहीं रखेंगे तो भगवान से रखें चैतन्य आत्मा से रखें तो फिर बोलते तुलसी ममता राम से तुलसी ममताराम से समता सब संसार जो रोम रोम में रम रहा है चैतन्य आत्मा परमात्मा उससे ममता रखो गुरु मंत्र से ममता रखो इष्ट से ममता रखो और परिस्थितियों में समता रखो मान अपमान या सब यह सब किसी ने कभी कुछ बोल दिया उसकी गांठ बांध के द्वेष न रखो द्वेश्वेषी का ही तबाही करता है, जिसमें जिससे द्वेष करते उसका तो क्या पता है हित हो गया अहित लेकिन अपना आहित ही होता है द्वेष रखने वाले को समझो मैं किसी से द्वेष करूं तो उसका आहित होगा कि नहीं पता नहीं मेरा आहित होता है द्वेष करने से ऐसे किसी वस्तु व्यक्ति से आसक्ति कर तो मेरा आहित होता है तो आसक्ति द्वेष राग अपने को नुकसान देते जब भी रुलाती तो आसक्ति हाँ बुलाती ममता रुलाती, रुलाती। वास्तव रुलाती दुख कौन देता है ममता आशक्ति वास्तव मेरो चिंता हो नहीं हर एक को चिंता होए अपने तरफ से करो कोशिश लेकिन कि अनुकूल हो जाए तो उसमें हर्ष मत करो, ठीक है प्रतिकूल हो जाए तो उसमें शोक नहीं ठीक है सब गुजरता है सदा रहने वाला प्रभु है, नहीं बस इतना ही क्या टिका बस परिस्थितियों में सदबुद्धि बुद्धि में वस्तु में सतबुद्धि नहीं सतस्वरूप ही सत है वस्तु परिस्थितियां बदलती बदलने वाला खेल है माया है जैसे सागर में तरंग अबदल में आत्मा परमात्माएं ओम शांति ओम आनंद हरि ओम ओम ओम ओम नारायण गोविंद गोपाल अनेक नाम उसी अबदल तो प्रगति दो प्रकार की होती है एक बदल में प्रगति होती है एक अबदल की होती है और अबदल ईश्वर के तरफ गए तो अपना कल्याण तो अपनी प्रगति और बदलने वाली संसार की चीजें पा ली तो मिथ्या में मिटने वाली प्रगति होती ट प्रगति हुई अमित दूसरी हुई मिटने वाली आत्मा परमात्मा के तरफ आए और टिके तो अमित प्रगति हो मौत भी आध्यात्मिक धन नहीं छीन सकता और धन में प्रगति हो गई सत्ता में प्रगति हो गई शरीर में मोटापे प्रगति हो गई वो तो बीमार ही और मौत सब छिन लेगा तो शरीर की सुविधाएं और यश और धान और मान और कुछ भी मिल गया ये अपनी प्रगति नहीं हुई ये मिटने वाले की प्रगति हो तो मिटने वाले की शरीर की प्रगति को अपनी प्रगति मानते और अपनी प्रगति का पता नहीं, इसलिए दुख लोग अपनी प्रगति का पता चल जाए उसमें टिक जाए तो शरीर की प्रगति हो तो अहंकार नहीं आएगा और प्रगति कम होगी सादा जीवन तो भी चलेगा राजा जनक को राज्य वैभव का आसक्ति नहीं अहंकार नहीं विकार नहीं छत्रपति शिवाजी को राज्य भोग की आसक्ति नहीं अहंकार नहीं विषय विकार नहीं क्योंकि तो अपनी प्रगति आत्मोन्नति किया था गलाडू व्यवहार में रहने वाला शिवाजी भी राग द्वेश अभिनिवेश देने वाली वस्तुओं को मिथ्या मानते थे का संकल्पते थे अपनी प्रगति कर लिया साक्षात्कार कर अपनी प्रगति वास्तविक प्रगति है शरीर की प्रगति काल्पनिक प्रगति है भ्रामक प्रगति है। और वो कितनी भी प्रगति हो गई जी को सुख नहीं मिलता मन उसका टिकेगा नहीं हृदय की तपन में टिकी नहीं निज सुख बिन मन कि ठीरा निज की, की प्रकृति के सुख के बिना मन टिकेगा नहीं निज है आत्मा और पर है प्रकृति शरीर पर पत्नी के शरीर में अपने शरीर में धन में कितना भी मन टिकाओ ज्यादा टिकेगा नहीं तुलसी राशि ने दूसरे धर्म जगह पे कहा है मीनू रोवी का पद है जीव की झरनी न जाय परमात्मा पद में दृढ़ स्थिति आए बिना हल देखित नहीं मिटती और वासना मिटे बिना परमात्मा पद में दृढ़ टिका तो वासना मिटाने का अभ्यास करे और परमात्मा पद में टिकने की प्रीति करे उधर प्रीति बढ़ाता जाए उधर सुना हटाता तो नाविक नाव को ले नाविक नाव को ले जाता नाव नाविक को ले ऐसे ही संसार की अभ्यास करना चाहिए बातें कम कर दे विषय एक और कम कर दे आसक्ति बढ़ाने वाला माहौल कम कर दे उधर फिर भगवान की भक्ति भगवान का ज्ञान भगवत ध्यान भगवत शांति भगवत आनंद ऐसे माहौल को बढ़ाता है तो अंदर का सुख मिलता जाएगा और बाहर का हर प्रश्न छुपता जाएगा बाहर की वासना जितनी ज्यादा उतना आदमी अशांत रहेगा दुखी रहेगा से मान लेके मैं करोड़पति हूं मैं अर्भपति हूं मैं इतने नौकर लेकिन अशांत ज्यादा है दुखी ज्यादा है पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा आत्मलाभ हाथ सर्वलाभ हूं आत्मसुखात्थ परम सुख हम न बीत देते आत्मलाभ हाथ परम लाभ हम भी देते तो आत्मा परमात्म विश्रांत ये मिल जाए ये मिल जाए मेरे को ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है अरे जगत का कुछ भी हो जाएगा आखिर में तो प्रॉब्लम ही रहते कितना भी कमा लो तो क्या है कितना भी भोग लो कितना भी खा लो आखिर मौत के तरफ रोज एक एक दिन जा रहे हैं सब छुट जाए तो जो अछट है वो ईश्वर को कब पाएगा निज का सुख कब पाएगा ये तो प्रकृति का शरीर है पर का सुख हुआ पर का सुख तो थोड़ा सा सुख में दुख और जिम्मेदारी देगा आत्म सुख निज का सुख है निज सुख बिंद मन हो गई कि ठेरा निजी के सुख के बिना मन टेगा गाने कई सारी शराब मिल जाए दारू मिल जाए कबाब मिल जाए पैसा मिल जाए कुछ भी मिल जाए सुख के मेरा मन नहीं कर ओम हरिओम ओम हे मुनीश्वर आज हमारे पुण्यों का फल लगा है जो आपका पावन दर्शन हुआ है और जो कुछ भी यश संपदा है वह सब आज हमें प्राप्त हो गई है हे भगवान संतों का आना मधुर अमृत की नाई है जैसे अमृत झरने से निकलता है वैसे ही आपके दर्शन और वचनों से परमार्थ रूपी अमृत स्त्रवता है जिसको पाकर जीव निर्भयता को प्राप्त होता है संतों का मिलना परम पद के तुल्य है इसलिए संतों का मिलना परम पद के तुल्य है परम पद मना परमात्मा पद जीव परमात्मा पद में विश्रांति पाता है इसलिए संतों का मिलना परम पद किना है भगवान का मिलना तो फिर उपदेश दे के भगवान अंतर्धान हो जाते फिर तपस्या करो फिर भगवान आते क्या चाहिए प्रचेताओं को भगवान मिले आखिर उन्होंने कहा कि जिससे हमारा मंगल हो वही दो। दूवान भगवान ने, ने कहा कि तुमको देव नारद का संग मिलेगा तो परम पद दिलाता है भगवान के दर्शन के बाद भी परम पद बाना बाकी रह जाता है भगवान का दर्शन से भी भगवान तत्व का सत्संग परम पद तक ले जाता है दर्शन तो हर्ष देता है पुण्य देता है लेकिन भगवान का सत्संग भगवान के स्वरूप को प्रकट कर देता है इसलिए भगवान के दर्शन के बाद भी सत्संग करना बाकी रह जाता है और सत्संग कर लिया सत्संग समझ लिया तो फिर भगवान के दर्शन का काम पूरा हो जाता है बाहर से दर्शन हो चाहे न हो भगवत तत्व का ज्ञान हो गया बस हाँ जी हे भगवान हे भगवान अब हमको कुशलता हुई है जो आपके दर्शन हुए क्या आप कुशलता हुई कि तुम्हारे जैसे परम पद पर पहुंचे हुए महापुरुषों का दर्शन सत्संग ज्ञान मिला जीवन कुशलता हो गई संतोष हो रहा है बाहर के भगवानों के मंदिर द्वारकाधीश इधर उधर गए लेकिन द्वारकाधीश आत्मा होकर बैठा अब पता चलता है घरमाचे काशी घर मा मथुरा घर माछे वो कुल उगाम हवे नथी जाऊ तीर्थ धाम रे भगवान तीर्थ में आ गए हे भगवान अब हमको कुशलता हुई जो आपका दर्शन हुआ अन्यथा जगत में कुशलता है ही कहा आ, दुनिया में कुशलता क्या है जै? जहां जहां फाफा मारिन थको जहां तहां जहा जाके जा थको कुशलता तो हुई कि हे गुरुदेव आपके दर्शन हो गए और आपके दर्शनों से आत्मा परमात्मा की शांति का मार्ग मिल गया अब कुशलता है नहीं तो जगत में कुशलता कहाँ है सब एक दूसरे को पटाने में ही लगे एक दूसरे से सुख लेने में ही लगे स्त्री पुरुष से सुख चाहती पुरुष स्त्री से सुख चाहता दुकान वाला ग्राहक से पैसा लेके सुख चाहता ग्राहक वाल दुकानदार से सस्ता लेके सुख चाहता लवर लवरियों का तो बुरा हाल है सच्चा सुख और सच्ची कुशलता तो गुरुदेव तुम्हारे पास से मिली हे भगवान जब तक ये परमात्मा तत्व को नहीं पाया और जब तक संसार समुद्र को नहीं तरे तब तक कुशलता है? परमात्मा तत्व को नहीं पाया परमात्मा शांति नहीं पाई कितना भी धन पा लिया सत्ता पा लिया सौंदर्य पा लिया फिर भी पूरी कुशलता नहीं है कालग्राल आकर सब छू कर देगा सत्ता धन शरीर कुशलता तो अपने आत्मा में स्थिति की है आत्म स्थिति ही सच्ची कुशलता है बाकी तो साहब दिखावटी कुशलता कम जो कुशल है कि हाँ कुशल हो क्या कुशलता आयुष्य आयुषनाश हो रहा है पुण्य क्षीण हो रहा है कुशल कुशल कुशल कुशल तो तब है कि जहां पुण्य और पाप से परे जीवन और मरण से परे अपने आत्मा में स्थिति हो जाए तब कुशलता गाड़ी मिल गई तो कुशलता हो गई प्लेन मिल गया तो कुशलता हो गया कुछ भी नहीं आत्मा परमात्मा का सत्संग मिला उसमें शांति मिली तो कुशलता हे जब तक चित्त में आशर की आ तब तक लेकिन भैया बहुत मजा आ गई मजा आ गई ये संसारी मजा है बाहर की ये धारा की मजा है वो अंदर की मजा, मजा अधरा अमृत हाँ हे भगवान जब तक चित्त में आशारूपी कांटों की बेली बढ़ती जाती है और आत्मविचार रूपी हसी से नहीं काटी जाती तब तक हमको कुशलता कहा है जब तक आत्मज्ञान उदय नहीं हुआ तब तक हमको कुशलता कहाँ है आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक कुशलता कहाँ हो? अपना आत्मा ही सुखरूप है ज्ञान स्वरूप है अमर है व्यापक है विभू है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ देखो मैं मानना संसार से सुख लेना ये कुशलता क्या है ये तो घोर कुशलता है बुढापा लाचारी ये हो जन्म मरा कितना भी पति बढ़िया है पत्नी बढ़िया है लेकिन कब तक धंधा बढ़िया है लेकिन कब तक कुर्सी बढ़िया है लेकिन नेता कब तक तो कुर्सी है कुर्सी माना वैशा वैसा तो किसी की नहीं हुई तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो उस पर कितने बैठ बैठ के पूरे हो गए तो तुम बैठे तो क्या इतरा थे क्या हो अपने आत्म परमात्मा में आ जाओ भाई नारायण नारायण नारायण हे राम जी जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ जिनके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ वे कुशल बाकी सब खतरे में खदमत कर रहे हृदयाकाश में आत्मज्ञान का सूर्य जगमगाया बेकुशल है बाकी सब कुशलता की भ्रांति में ठीक है अच्छा है मौज है लेकिन आयुष्य नाश हो रहा है जहा मृत्यु नहीं होती उस अपने आत्मा को तो जाना नहीं कुशल है मजा है लहर है मजा है ए, मजा नहीं सजा भर रहा बेटे जब तक हृदय काश में आत्मरूपी सूर्य का ज्ञान प्रकाश नहीं हुआ तब तक कुशल काय ऐसा नहीं कि सूर्य प्रकाश मतलब बाहर का प्रकाश कोई दिया जैसा होगा नहीं सोझबूझ होगी समझ होगी राम जी जिसकी आत्म चिंतन में रुचि नहीं है वे महाअभागी हैं है, जिनके आत्म चिंतन में रुचि नहीं वे महा है नित्य सखा है उसी परमेश शांति पाने से इस लोक और परलोक में मनुष्य सार्थकता का अनुभव करता है लोग आकाश में अथवा कोई लोग में बैठे है और अपन इधर जाएंगे अथवा वो इधर आएंगे ये वह निकाल देना चाहिए ईश्वर्य सर्व भूतान और हृदय से अग्नि किस्थियों के लोगों में बैठे वो सदा अनुभव स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है शोषण के प्रकाशक हैं कोई भी परिस्थितियाँ आती जाती उसको तो हम देखने वाले प्रकाशक है विभु है निरंजन है हम जनमाना इंद्रिया इंद्र से नहीं देखते खनी से इंद्रिया देखती हाँ खुनी की सत्ता से देखते, जीव होनी की सत्ता से सखे मानूनी की सत्ता से संकल्प कल करें देखना सुनना संकल्प करना ये बदल जाता है सिर् आत्मदेव के स्थित अनुष्ठ परमात्मा के ध्यान में शांत हो ऐसा है